श्रीमद्भागवत महापुराण दशम श्री कृष्ण भगवान का इंद्र प्रस्थ प्रधारणा श्री शुकुवाच इतरे तमा करण देवरसेव ब्रवीत सभ्यामती जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण के वचन सुनकर महामति उद्धव जी ने देवर्षि नारद सभासद और भगवान श्रीकृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे उद्धव उवाच यदुक्त मृषिधेव साचिव्यम यक्षतस्वया कार्य पैतृस्वसे रक्षा चरणषिणा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 जरासंध को जीतना आवश्यक है अस्माक महानर्थो चेते चेतन भविष्यते यथ तब गोविंद रागो बद्धांचत प्रभो केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा साथ ही उससे बंदे राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी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 दैरथे सतुदे तव्यो माँ सताक्षौीयुत ब्रह्मण्योभ्यथित तो विप्री न प्रत्याख्याति कर उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले यही सबसे अच्छा है सौअक्षणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा उस समय उसे जीतना आसान न होगा जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता ब्रह्म वेश धरो तम भिक्षे तब्रिकोधर हनिशति न संदेह हो दैरथे तव संध हो इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उसी युद्ध की भिक्षा मांगे भगवान इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे निमित्त पर विश्वसर्ग निरोधयो हिरण्यगर्भ सर्वस्व कालश्याण स्तव प्रभो आप सर्वशक्तिमान रूपरहित कालस्वरूप हैं विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे गायंत ते विसदर्म गृह सुधेव्यो राशत्रुवध महात्म विमोक्षण च गोप्यस्कुंझर पते जनका पित्रो सलब्ध मुन यो वय छ जब इस प्रकार आप जरा संध का वध कर डालेंगे तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियाँ अपने महलों में आपके इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रुओं का नाश कर दिया और उनके प्राण प्रतियों को छुड़ा दिया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 होना ही पसंद करते हैं इसलिए पहले आप वहीं पधारिए पधारिये श्री सुकुहाजन सर्वतो भद्रमच्युतम देवर्षि वृद्धाच कृष्णश्च प्रत्य पूजयन श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी देवर्षि नारद श के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया भगवान सुतह अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी निर्गम्यावरोधांसुताप्यदुराजंत शत्रुह सूतोपनीतम सरथमा गुरुण्धम इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जैसे से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए भज रथ पर स्वयं सवार हुए ततो रथ दीप भट साधि नायक कराल या परिवृत आत्मसेनया मृदंग फैर्या नक शंख गो मुख त्रघोषोषित कौ निरा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 वरा भरा भरणभिलेपन स्रज सुसमृता निभृति चमर श्री चरम पाणी भी सतीशिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्निया अपने संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण चंदन अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर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 दुपस्करा यूरधि युद्ध सर्वतः इसी प्रकार अनचरों की स्त्रियां और वारंगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों भांति भाति के तंबुओं कनातों कम्बलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों भैंसों गधों और खच्चरों पर लादकर कर तथा स्वयंपाल की ऊट छकड़ों और हाथ हाथनियों पर सवार होकर चली बलम बृहद्वज पट छुधा भरण किरीट वर्म भी दिवानी जैसे मगर मच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है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 अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया राजदूत मुगवान प्रीणयन गिरा माँ भैष दूत भद्रमो घाती श्यामी इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुरवाणी से आश्वासन देते हुए कहा दूत तुम अपने राजाओं से जाकर कहना डरो मत तुम लोगों का कल्याण हो मैं जरासंध को मरवा डालूंगा इतुक्त प्रस्थितो दूतो यथावध वधन नृपाण तेपि संौरे प्रत्यय क्षण जन्मुक्ष भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरीभ्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो का दिया राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बात जोने लगे और नरत सौवीर मरुण्वादी आमझा करार परीक्षित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 द्विशदी एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे तमुपागतमा करो निर्घात सोपाध्याय सुहृद परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है जब अजात शत्रु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 मंगल गीत गाए जाने वाले बाजे बजने लगे बहुत से ब्राह्मण मिलकर उच्च स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषि के भगवान का स्वागत करने के लिए चले जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों दृष्ट कृष्णम स्नेहे न पाण्डव चिरा दृष्टम प्रियतम सस्वे पुनः पुनः भगवान श्री कृष्ण को देखकर कर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे दौर्भ्याम पर स्वज रमा मलाल मुकुंद गात्र शुभ लेभे पराम नृतमश्रुलोचनो हृस्यतुस्मृतोलोहिभ्रम भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए वे सर्वतोभावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए नेत्रों में आंसू झलक आए अंग अंग पुलकित हो गया उन्हें इस विस्तृत प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा तम मातुलेव परिभ्य निवृत भी प्रेम जवाकुलंद्रियम किरीटी चुहितमु प्रविद वास्ना परिरे भीरे च्युत तदनंतर ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई नकुल सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी अर्जुन न परमादि ब्राह्मणेभ्यो नमस्ते वृद्धे अर्जुन ने पुनः भगवान श्रीकृष्ण का आलिंगन किया नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथाग्य नमस्कार किया माली तो मालया बासुरजय कह सूत मागद गंधर्वा वंदिन चोप मंत्रिण कुरु सिंजय और केके के देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया सूत मागद वंदिजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे माणि मानयामा सुर संजय कैकेतमागत गंधर्वा बंदिश्चोपमिण मृदंगसख पटहवीणापण वगो मुख ब्राह्मणाशार विन्दाक्षनृत नृतो कुजय और के के देश के नरपतियों ने भगवान श्रीकृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्रीकृष्ण ने भी उनका यशोचित सत्कार किया सूत सूतमागध बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व नट विदूषक आदि मृदंग शंख नगारे वीणा ढोल और नरसिंह बजा बजाकर कर कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे एवं सुहृदे पर शिखा शिखामणि संस्तो यगवान विवेश पुरम इस प्रकार परम जसस्वी भगवान श्रीकृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया उस समय लोग आपस में भगवान श्रीकृष्ण की प्रशंसा करते चले जा रहे थे संसिप्त वर्तम करिणाम मदगंध तो चित्रध्वज कनक तोरण पूर्ण कुंभ मृष्टात्मिर्न दुकूल विभूषण सृग गंधे निर्जमान इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी सुनहले तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र आभूषण पुष्पों के हार इत्र फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे उद्यप्त दीप बल भी प्रतिशत मजाल नरिहात बिलसत पथाकम मूर्धन्य हे मकलोन घर घर में थोर -थोर पर दीपक जलाए गए थे, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी प्रत्येक घर के झरोखों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे प्राप्त नोचन पान पात्र के दुकूल बंधा सद्यो विज कर्म पति जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गाँठें ढीली पड़ गई उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ ही दिया सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आई तस्म स संकुलरथि कृष्ण सभार्यम मुपलब्य गृहाूढ़ा नार्यो विकर्य कुसुमसोपगुह सस्वागत विदूर अवेक्षित न सड़क पर हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका स्वागत किया वो चो श्रेय पति निरीक्ष मुकुंद पत्नी तारा जथो डुपहा ज चपक्ष पुरुष मोल हृदार हाथ लीलावलोक कल यो सन होती नगर की स्त्रियाँ राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान तारों के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी सखे इन बड़भागिनी रानियों ने जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष चुनौमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं तत्र तत्रोपसंगम्य पौरा मंगल पाणय चक्रो सपर याम कृष्णा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनिमानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएँ में ला कर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया अंतपुर जन प्रत्याकुंदुल्लोचन ससंभ्रम्युपेतः प्राविथद राजमंदिर अंतपुर के स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे पृथाभिलोख्य भ्रातृ कृष्णम त्रिभुवनेश्वरम प्रीतात्मोत्थाय पर्यंका परि परिसस्वजे जब कुंती ने अपने त्रिभुवन पति भतीजय श्रीकृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधु द्रौपदी के साथ आगे गई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया गोविंदम गृहमानी देव समादृत पूजा जाम ना विधत्म प्रमोदोपह तो देवदेवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मित हो गए उन्हें इस बात की भी सुझी न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए पितृ स्व श्री राम कृष्णश्चक्रेवादनम स्वयं चाजन भगिन्याचाभिवंधिता भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया संचोदिता तथा संचोदितापत्श आलर्चरुक्मणीं सत्या भद्रा ध्यांवती सतिं मित्रविंद्युतिम सतीभ्यास्तु वास भी अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मणी सत्यभामा भद्रा जाम्बवती कालिंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा और परम साध सत्या भगवान श्रीकृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्रीकृष्ण की अन्यान्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया सुखम् निवास यामास धर्मराजो जनार्दनम ससैन्यम सानुगा सभार्यम च नवम नवम धर्मराज शिष्ठिन ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना सेवक मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान पर ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियाँ प्राप्त हो तर्पय्वा खाण्डवे न्गुन संयुत मोचय रागे दिव्या सभा कृथ अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मायासुर को उनसे बचाया था परीक्षित उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी प्रेच वासराग्य प्रेचकृषयाम विरन रथमारुह्य फालगुन भटे भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए सांस सांस जाते ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाँ दशम स्कंधे उत्तरार्धे कृष्णस्य सेन्द्र प्रस्थगमनम सप्तति